तब से ही जगत चलता है तब से ही जगत धारण किया जाता है और तब से ही जगत के आकर्षण से रखो तो कम से कम छह घंटा नींद किए आठ घंटा नौकरी और किए छौदा घंटे फिर भी दस घंटे फालतू है उन दस घंटों में सत्कर्म आदि करें जब ध्यान करें एक आध घंटा कम से कम ध्यान करें तप करें तो जैसे दूध को उबालते हैं ना तो दूध गाढ़ा हो जाता है रबड़ी बन जाता है ऐसे ही मति गाढ़ी हो जाएगी मजबूत हो जाएगी शक्तिशाली हो जाएगी तो शक्तिशाली मति उन आत्मसूर्य के बादलों को हटा देगी आत्मसूर्य आत्मा परमात्मा के ऊपर जो बादल पड़े हैं वो हटा देगी वो बादल हटते ही साजो रे लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुरु ज दीदार वो अज्ञान अविद्या के बादल हटते ही ब्रह्म विद्या के बल से वो ब्रह्म परमात्मा का प्रसाद पालेगी और प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाएंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि माताओं के गर्भों में जाना आना तो दूर हो जाएगा लेकिन इस जन्म के भी कर्म सब जल के भस्म हो जाएंगे क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया ज्ञान अग्नि यथा यथाधंशी समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी भस्म तथा जैसे लकड़ी के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है ऐसे ज्ञान अग्नि से तेरे सारे संस्कार सारे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे अभी तक के कर्म तो जल जाएंगे लेकिन युद्ध करोगे और वो ऐसे हत्या जैसे कर्म भी तेरे को लेप नहीं लगाएंगे जैसे सूर्य को उदय नहीं लग उदही नहीं लगती धिमक नहीं लगती सूरज को ऐसे ही आत्मसूर्य के साथ एक होकर जब मति संसार में जीती है तो उसको कर्मों की धिमक नहीं लगती पहले के कर्म जल के भस्म हो जाते और नए कर्म उसको बनते नहीं क्योंकि उसकी मति में कर्ता भाव नहीं रहता वो अब वास्तविक सत्ता को जानता कि सब परमेश्वर की सत्ता से हो रहा है अपनी उसको वासना नहीं है अष्टावकर मुनि ने जनक को कहा अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्व मन्यते यदा जब अपने को अकर्ता और अभोक्ता स्व आत्मा को ये जानेगा तब उसकी सारे चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाएगी चित्त की वृत्तियों से इसको जन्म मरण हो रहा है चित्त की वृत्तियों से ही राग-द्वेष हो रहा है चित्त की वृत्तियों से भय शोक हो रहा है चित्त की वृत्तियों से काम क्रोध हो रहा है चित्त की वृत्तियों से लोभ मोह हो रहा है चित्त की वृत्तियों से ही परेशानियों का प्रादुर्भाव हो रहा है जब उसकी चित्त वृत्तियां क्षीण हो जाएगी अथवा बाधित हो जाएगी बोले महाराज क्षीण और बाधित क्या जैसे रस्सा दिख रहा है उसको जला दो काथी का रस्सा जल गया नारियल की रस्सी से जो बनता है नारियल के तंतुओं से जो काथी बनती है रस्सी उसको जला दो तो उसके सड़ तो पड़े रहेंगे लेकिन अब वो बांध नहीं सकेगी मरुभूमि में पानी दिखता है जरा जाके ठीक से देख के आओ फिर अपनी गद्दी पे बैठो तो भी दूर से तो पानी दिखेगा लेकिन अब उसका आकर्षण नहीं रहेगा ठूठे में चोर दिखा किसी को किसी को साहूकार दिखा इन बैटरी मार के फिर आके बैठे तो अभी सो चोर की भावना से चोर दिखेगा तपस्वी साधु की भावना से वो उसको साधु कल्प लो लेकिन अंदर से जानते कि ठूठा है न चोर है न सावकार है ऐसे जगत में न पुण्य है न पाप है न सुख है न दुख है न अपना है न पराया है एक पर परमात्मा का विवर्त है ऐसा ज्ञान में बना रहे इसलिए न जगत का आकर्षण होगा न द्वेश होगा न राग होगा न द्वेष होगा तो जो किसी से राग नहीं करता वो सबको प्रीति करता है जो किसी से द्वेष नहीं करता किसी से राग नहीं करता तो किसी से द्वेष भी नहीं करेगा तो सब से प्रीति करता जो सब से प्रीति करता वो किसी से प्रीति नहीं करता जो किसी से प्रीति करता है किस थोड़ा से किसी से करता है तो वो किसी से द्वेष भी करेगा प्रिय के फेवर लेगा अब का द्वेष करेगा लेकिन किसी से प्रीति नहीं है तो किसी से द्वेष नहीं है जिसकी किसी से प्रीति नहीं उसका किसी से द्वेष नहीं तो वो सच्ची प्रीति सबसे करता है हम मोह से परिवार को प्रीति करते हैं तो ग्राहकों का बराबर खींचेंगे ग्राहकों का सत्व लेकिन जिसको परिवार से प्रीति नहीं है तो ग्राहकों का सत्व नहीं खींचेगा तो सारे विश्व का वो प्रेम पात्र बन जाएगा जब विश्व का प्रेम पात्र हो जाएगा तो कुटुंबियों का भी हो जाएगा कुटुंबियों का भला हो जाता है इसमें हकीकत में लगता है कि हम बच्चों से प्रेम करते हैं पत्नी से प्रेम करते हैं फलाने से प्रेम करते वास्तव में हम वासना से इंद्रियों से प्रेम करते हैं, जय राम जी की और वासना पूर्ति में जो सहयोग कर रहे हैं, तो उनको अपना खिलौना बनाते <laughs> ऐसे पत्नी पति से प्रेम करती हुई दिखती है लेकिन वो अपनी वासना से प्रेम करते है। जब वासना से प्रेम होता है तो प्रेम के नाम से एक दूसरे का शोषण होता है वासना रहित जब प्रेम होता है तो वो परमात्मा होकर चम चम चमकता है दोनों का उद्धार कर लेता है तो अब वासना रहित प्रेम करें तो कब करेंगे इसलिए प्रेम करने की तो आदत है वासना से तो चलो वासना रहित तो प्रेम स्वभाव बन जाएगा अब वासना है देखने की तो उस ठाकुर जी को देखो वासना है किसी का होने की मैं पत्नी का हूं मैं पति का हूं मैं फलाने का हूं भगवान के हो जाओ मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं तो ये जैसे स्टेरिंग बदलने से स्टेरिंग घुमाने से गाड़ी घूम जाती है ऐसे ही अपने में अहंता जो है मैं पना है मेरा पना है इसको घुमाने से सारा कुछ बदल जाएगा मैं पत्नी का हूं तो अथवा मैं गृहस्थी हूं मैं संसारी हू मैं फलाना हूं ऐसा रखने से उस प्रकार की वासना और जवाबदारी रहेगी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं ये अहंता बदलने से ममता बदल जाएगी तो जब भगवान अपने को आत्मा मानेंगे और परमात्मा का मानेंगे तो अपने में आत्मा की अहंता करेंगे देह की अहंता मिट जाएगी देह की अहंता मिटते ही जाति की संकीर्णता मिट जाएगी अपने मन की मान्यता की संकीर्णता मिटती जाएगी मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं तो भगवान सत्य है आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है तो सुख के लिए आनंद के लिए इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी इंद्रियों का उपयोग करने की ताकत बढ़ जाएगी इंद्रियों का उपयोग करोगे तो इंद्रियों में बीमारी भी जल्दी नहीं आएगी तंदुरुस्त तो रहोगे लाचारी भी नहीं रहेगी मन बुद्धि में शेर जैसे बने रहोगे जब इंद्रियों का सुख लेते हो तो बकरी बन जाते हो सुख आत्मा का लो और उपयोग इंद्रियों का करो टना है मुक्ति की मुक्ति व्यवहार का व्यवहार जीवन का जीवन तो ये बातें सब भाई सत्संग के बिना समझ में भी नहीं आती और रुचि भी नहीं होती और प्रकट भी नहीं होती इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है वशिष्ठ जी कहते हैं कि चांडाल के घर की भिक्षा खानी पड़े में, एक टाइम और आत्मा परमात्मा के ज्ञान का सत्संग मिलता हो तो उस जगह का त्याग नहीं करना चाहिए अन्य राज वैभव ऐश्वर्य हो लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलता है तो उस ऐश्वर्य को राज राजभोग को लात मार दो क्योंकि भोग शरीर तक ही महदूद रहेंगे फिर जन्म मरण में जाना पड़ेगा गटरों में बहना पड़ेगा इसलिए राज वैभव ऐश्वर्य का त्याग करना पड़े तब तो भी, भी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए उन चीजों का त्याग करना कोई खतरा नहीं क्योंकि एक दिन तो मरकर तो छोड़ना ही है मरकर लाचार होकर छोड़े और वासना लेकर भटके तो फिर जाके कहीं ना कहीं जन्मे इससे तो जीते जी वासना मिटाकर निर्वासनिक आत्म पर ब्रह्म पर्म परमात्मा का सुख पाने का अभ्यास करना चाहिए तो सत्संग समझने के लिए भी तप की जरूरत पड़ती है एकाग्रता चाहिए विवेक चाहिए तो तप करने के लिए तप में रस आना चाहिए तब तप करेगा मन जहां मन को रस नहीं आता वहां तप नहीं करता वहां नहीं जाता तो रस लेना तो इंद्रियों से सुख लेने में जल्दी रस आ जाता है भले है टेम्पररी नकली जैसे मिट्टी का आम बारह महीना मिलता रहता है खिलौने का आम और बच्चा उसी में खेलता रहे और असली आम तो सीजन में मिलता है और पहले कच्चा होता है फिर खटमीठा होता है फिर पकता है तब पूरा पीला होता है खिलोने का आम तो पीला पहले से ही तैयार है ऐसे ये जगत जो है खिलौना है इसका सुख तो जब देखो आंखों को देखने का सूंघने का स्पर्श करने का तैयार है बाद में सत्यानाश जैसे चम, चम चमकते अंगारे बच्चे को तो बिल्कुल खिलौना तैयार मिला अंगार रूपी लेकिन हाथ डालो तो फिर रोगे ऐसे इन सुखों को जब तक भोगा नहीं तब तक आकर्षक लगते हैं और भोगो तो पछताना ही पड़ता है और एक बार नहीं कई बार हम लोग पछता के फिर वहीं जाते हैं क्योंकि सच्चे सुख का विवेक नहीं है सच्चे सुख का ज्ञान नहीं है थोड़ा बहुत विवेक है थोड़ा बहुत ज्ञान है तभी भी उधर का स्वाद लेने की क्षमता नहीं है तो बार बार फिर हल्के स्वाद में गिर जाते हैं तो अब बात यह रही कि मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे भोपार ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए कि उस तत्व का स्वाद दिला दे और मन बड़ा भारी में भारी ऊंचे में ऊंचा मित्र है इसके जैसा विश्व में कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता और मन बड़े में बड़ा भारी में भारी शत्रु है कि इस जैसा कोई शत्रु भी हमारा नहीं हो सकता शत्रु क्यों है कि अगर इंद्रियों के विकारी सुख में भटकता रहा तो चौरासी लाख जन्मों तक भटकाएगा ऐसा खतरनाक शत्रु है अगर कोई संत और परमात्मा के ध्यान आदि तप के तरफ मन हमारा झुक गया तो ऐसा मित्र है कि करोड़ों जन्मों के अरबों संस्कारों को इसी जन्म में मिटाकर ज्ञान अग्नि जगाकर आत्मा परमात्मा की मुलाकात करा के मुक्ति का अनुभव करा देगा इसलिए शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष हमारा मन ही हमारे बंधन का कारण बनता है और हमारा मन ही हमारे मुक्ति का कारण होता है और भगवान कृष्ण बोलते हैं मनुष्य अपने आप का शत्रु है और अपने आप का मित्र है आत्म वत्मनो बंधु आत्म ऋपुरात्मना बंधु रात्मनात्मा तस् ये नात्म आत्मना जिता हा। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते वर्तेता शत्रुवत् जब अनात्म वस्तुओं में इंद्रियां और मन सत्य बुद्धि करके सुख पाने की मजदूरी करता है तो वो अपने आप का शत्रु है और जब आत्मा वस्तु में आत्म परमात्मा सुख के तरफ जब इंद्रियां अंतर्मुख होती है और मन बुद्धि के साथ जुड़कर अंतर्मुख होता है तो वो अपने आप का मित्र है जब हम विकारों का सुख लेते हैं तो हम अपने आप से शत्रुता करते हैं, और हम निर्विकारी सुख के तरफ आते हैं तो अपने आप के हम मित्र हैं तो भगवान कहते कि मनुष्य को अपने आत्मा को अधोगति के तरफ नहीं ले जाना चाहिए अपने आत्मा को अपने मन को अपने जीव को मन इंद्रियों को परमात्मा के तरफ ले जाना चाहिए तो परमात्मा के विषय में जब सुनेंगे उसकी महित, महिमा सुनेंगे गुण सुनेंगे उसके नाम का जप ध्यान आदि करेंगे तो अंदर का सुख मिलेगा अंदर का सुख मिलेगा तो हम अपने आप के मित्र हो गए और अपने आप के मित्र एक बार थोड़ा सुख मिला झलक तो आदत तो विकारी सुखों की बहुत है पुरानी तो फिर बार बार उधर चले जाते हैं वहां हमको थोड़ा विवेक थोड़ा नियम थोड़ा व्रत ले लेना चाहिए बस इतना खाएंगे इतना नहीं एकदशी के दिन इतना करेंगे इतना ये नहीं अमुक समय इतना तो जब करेंगे अमुक समय इतनी देर तो हम बैठेंगे तो एक प्रकार का जो आप व्रत ले ले लेते तो फिर मन उसमें भी धोखेबाजी कम करता है जब आपका व्रत नहीं होता है सत्य सुख पाने का तो मन बुद्धि समझती है लेकिन मन इंद्रियों को आकर्षण उधर का पुराना है इसलिए बुद्धि को पटापुटा के उसी को बिचारी को घसीटते रहते जो रितम भरा प्रज्ञा वाले ऐसे महापुरुषों का संग करने से अपनी मति में शक्ति बढ़ती है इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं उमा संत समागम सम और नाभ कछुआन उमा संत समागम सम और नाभ कछुआन बिन हरि कृपा उपजय नहीं गाव ही वेद पुराण सियावर राम चंद्र की यह भी हरि की कृपा है अहेतु तो की कृपा है कि सहज में ये ऊंचे में ऊंची चीज और मुफत में मिल जाती है सहज में मिल जाती है जो हल्की चीज़ होती है उसके लिए परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और जो ऊंची चीज़ है उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है जैसे दारू हल्की चीज़ है उसके लिए परिश्रम करो सौ रुपया कमाओ तब वाइन आदि की बोतलें दो सौ की तीन सौ की और ब्लैक कोई दारू आता है छः सौ की बोतल मिलती है इंडिया में परदेशी दारू ऐसा मेरे को किसी ने बताया ब्लैक बोरांडिया क्या कुछ भी तो ये बिल्कुल शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और हल्की चीजें हैं इनके लिए तो परिश्रम करो चोरी छुपी लाओ गुजरात में फंसने का भय रहे और फिर बोतल पियो और पानी मौत जरूरी है मुफ्त में मिलता है अब पानी स्टेशन पे जाओ घर में घर से जाते हैं स्टेशन पे तो रसोई या तो बिस्तर छोटा मोटा ले जाते हैं कुछ खाने पीने की वस्तु ले जाते हैं लेकिन घर से पानी नहीं उठा लेते क्योंकि स्टेशन पे मिल जाएगा रोटी से ज्यादा पानी जरूरी है लेकिन वो रोटी की अपेक्षा सुगमता से मिलता है फिर भी पानी के लिए थर्मास सादी, गिलास आदि कुछ लेना पड़ता है पानी से भी ज्यादा सूक्ष्म है श्वास लेना बोल घर से भी नहीं ले जाते टेसन से भी भरते नहीं और उसके लिए कोई गिलास थरमास भी नहीं लेते जहा तहा मिलता रहता है जो अत्यंत जरूरी है वो जहां तहा मिलता है ऐसे ही जो अत्यंत महान है वो परमात्मा नर्क स्वर्ग में सब जगह है केवल मती को देखने की कला आ जाए तो उसके लिए आनंद ही आनंद है हर रोज खुशी हर खुशी हर हाल खुशी जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा वो जहां भी जाएगा ज्ञानवान जैसे हवा सब जगह मिलती है, ऐसे ज्ञानवान जहां भी जाएगा सत्य आनंद स्वरूप परमात्मा तो है, उसके लिए फिर आकर्षण इंद्रियों का मन का मिट जाता है अष्टावक्र कहते हैं ऐसे पुरुष की तुलना तुम किससे करोगे जो मन इंद्रिया और शरीर में रहते हुए मन इंद्रिया और शरीर के आकर्षण से पार है अपने परमात्मानंद में है ब्रह्मानंद में है ऐसे पुरुष की तुलना किससे करोगे तस्से तुलना के न जाए उसकी तुलना किससे करोगे धीरो न द्वेष्टि संसारम संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष करता नहीं क्योंकि राग नहीं तो द्वेष लाएगा कहां से वो रागी को तो द्वेष होता है उसका राग संसार की वस्तु में है नहीं उसका राग जहां परमात्मा में हो तो सब जगह मिलता है सब जगह मौजूद है सर्वत्र है और उसका अपना आपा होकर परमात्मा बैठा है तो उसको कोई संसारी परिस्थिति का राग नहीं राग नहीं तो द्वेष नहीं और राग द्वेष नहीं तो उसका चित्त सदा समाहित है सदा समाधि संत की सदा समाधि संत की जिसकी वासनाओं का अज्ञान का अंत हो गया उसको संत बोलते हैं सदा समाधि संत की आठो पहर आनंद अकल मता कोई उपजा। गिने इंद्र को रंग इंद्र के वैभव को भी रंग जैसा गिनता है ऐसा उसको प्राप्त हो गया है तो ब्रह्म जी को हुआ अंदर से के तप करें तप से इंद्रियां मन में मन बुद्धि में और बुद्धि गाड़ी हुई पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हुई ब्रह्मा जी को फिर पूर्ण हुआ के विस्तार करो विस्तार करते कराते भी ब्रह्मा जी कभी अपने को कर्ता नहीं मानते क्यूँकी करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी मन इंद्रियां तो साधन है करने कराने की सत्ता और प्रेरणा वो परमेश्वर दे रहा है परमेश्वर की इच्छा से जो हो रहा है हो रहा है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर तो रात को देता हूँ क्या लागत है मोर आदमी निष्भार हो जाता है जो करती इंद्रिया मन और अपने में थोप लेता है होता परमात्मा की सत्ता से करती वासना अपने बंधन में आ जाता है थोड़ा सा निर्वासनिक होता है और अंदर के प्रसाद में प्रतिष्ठित होता है तो फिर महाराज इसको आकर्षण वासनाएं तो मिटती रहेंगे अंदर से आनंद ज्ञान भी ऐसा मिलता है जिसका वर्णन कल हमने थोड़ा सा संकेत किया था कि वो बाबा जी पहले फौज में था बाद में वो आदमी बाबा जी बन गया हम्भ के मेले में गया पंजाब का शरीर था